परम पिता परमात्मा का स्मरण अत्यंत कृपा करने वाले अनंत बलयुक्त परमात्मा प्रणवतनी तो प्रेमी सज्जनों एक ईश्वर भक्त ईश्वर के अनंत सामर्थ्य को देखते हुए स्वीकार करते हुए और अपने अति अल्प सामर्थ्य को देखते हुए परमात्मा को पाने का प्रयास करता है उस समय उसके मन में क्या भावना रहनी चाहिए वो इस मंत्र में आज के मंत्र में प्रस्तुत की गई है ये मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के दूसरे सूक्त का प्रथम मंत्र है और महर्षि दयानंद ने इसे आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश के सातवें स्थान पर सातवें क्रम में दिया है मंत्र है वाय दर्शते में सोमा पाहि श्रुति हवम परमात्मा को यहां पर वायु शब्द से प्रयोग किया गया संबोधित किया गया वायो हे वायु वायु का अर्थ है अनंत बल वाले परमात्मा वायु के समान वेगवान वायु के समान सर्वत्र व्यापक परमात्मा महर्षि ने वायु का अर्थ किया है अनंत बल परेश अनंत बल वाले परम ईश सबसे श्रेष्ठ ईश स्वामी परमात्मा की अनंत शक्ति को उसके बड़प्पन को इस संबोधन में बताया गया हे वायो दूसरा संबोधन दिया दर्शता हे दर्शनीय हे दर्शन के योग्य हे पाने योग्य स्वीकार करने योग्य परमात्मा दर्शनीय का मतलब यहां पर नेत्रों से देखने योग्य नहीं है क्योंकि परमात्मा निराकार है और उनको उसको नेत्रों से नहीं देखा जा सकता लेकिन लोक में जिस प्रकार से सुंदर रूप वाली वस्तु को हम दर्शनीय कहते हैं, देखने योग्य कहते हैं उसके गुणों की श्रेष्ठता के कारण से होती है रूप गुण की श्रेष्ठता से वो हमें दर्शनीय प्रतीत होता है परमात्मा दर्शनीय है इसका अभिप्राय परमात्मा के विशिष्ट गुणों के कारण से हम उसकी तरफ आकर्षित हैं, हम उसको जानना चाहते हैं जैसे उत्तम रूप वाली वस्तु को हम दर्शनीय समझते हैं अर्थात देखना चाहते हैं उसको जानना चाहते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा भी विभिन्न श्रेष्ठ गुणों से युक्त है और हम उसके उन गुणों को जानना चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए वो दर्शनीय है तो हे दर्शता, हे दर्शनीय परमात्मा वायो आया ही प्रार्थना की जा रही है आप यहां पर आइए मेरे पास आइए मेरे हृदय में आइए परमात्मा सर्वव्यापक है वो हमारे हृदय में हमारे अंदर आत्मा के अंदर भी विद्यमान है लेकिन एक भक्त अपनी भावना के अनुसार इस वाक्य को बोल रहा है भक्त ने अपनी अज्ञानता से अपने दोषों के कारण से परमात्मा से दूरी बना रखी है अज्ञानता के कारण से परमात्मा हमें दूर प्रतीत होता है हमें यह नहीं लगता कि हमें पर, हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है हमें प्राप्त करना है उसे तो प्राप्त करना है यानी अप्राप्त है हमसे कहीं दूर है प्राप्ति की दूरी तो वहां पर है ही उस दूरी को हटाने के लिए ये प्रार्थना कर रहा है भक्त हे वायो आया अर्थात मैं आपका साक्षात्कार करना चाहता हूं आपको पाना चाहता हूं आपकी सन्निधि चाहता हूं आप जैसे मेरे हृदय में अत्यंत निकट आ जाएं, ऐसी अनुभूति मुझे होने लग जाए हे वायो आया दर्शता हे दर्शनीय परमात्मा वो परमात्मा हमारे लिए दर्शनीय है लेकिन परमात्मा को दर्शनीय कहते हुए यहां एक भाव और जुड़ा है कि हम भी कुछ दर्शनीय चीजें बना रहे हैं कर रहे हैं और आप उन्हें देखिए परमात्मा चूंकि दर्शनीय है श्रेष्ठ है इसलिए वो श्रेष्ठ चीजों को ही पसंद करता है स्वीकारता है और जो दर्शनीय है जो श्रेष्ठ है उसको हमें श्रेष्ठ वस्तुएं ही देनी है अच्छे ढंग से ही देनी है जिसका हे दर्शता हे दर्शनीय परमात्मा इमे सोमा अरंकृता ये जो सोमा आदि पदार्थ हैं, सोमलता आदि औषधियां हैं इनके विविध रस हैं भोजन आदि है ये जो रसीली चीजें हैं जो हमें रस प्रदान करती हैं, बल प्रदान करती हैं ये अरंग अलंकृता अलंकृत की भी है सुशोभित है परमात्मा को दर्शता दर्शनीय रूप में संबोधित करते हुए इनके अलंकार की बात कही गई इन सोमलता आदि औषधियों का और भी अन्य खाद्य पदार्थों का अलंकरण क्या है एक अलंकरण बाह्य रूप में होता है उनको सुव्यवस्थित रखा गया है आंखों को सुंदर दिखे इस तरह से उनको सजाया गया है वो भी हमें मन को प्रिय लगता है भोजन में उससे रुचि होती है लेकिन इन पदार्थों का सोमलता आदि का अलंकरण दूसरे ढंग से ये कि ये हमारे लिए अच्छी तरह से उपयोगी हो सके इस प्रकार से इनको बनाया गया ये उनका अलंकरण है क्यों तो दिखने को सुंदर पुष्प प्लास्टिक के बड़े सुंदर दिखते हैं लेकिन वो सुगंध के योग्य नहीं होते हमारे को उस तरह स्वीकार स्वीकारने योग्य नहीं होते हैं तो मिट्टी के या प्लास्टिक के बहुत अच्छे फल बनाए जा सकते हैं बनाते हैं मिठाइयां बनाई जाती हैं दिखने में सुंदर होते हैं वो अलंकृत होते हैं लेकिन हमारे लिए उपयोगी नहीं होते हैं हम उनको खा नहीं सकते इस दृष्टि से उपयोगी नहीं होते तो अलंकार का अर्थ जहां बाह्य सौंदर्य है उसके साथ साथ उपयोग के लिए उसकी श्रेष्ठ स्थिति का होना भी है तो दर्शनीय परमात्मा को गुणों से युक्त परमात्मा को कहा जा रहा है कि ये जो सोमलता आदि औषधियां हैं अन्य सब समस्त पदार्थ हैं ये हमने अच्छे बनाए हैं अच्छी तरह तैयार किए हैं और किस लिए यह तैयार किए हैं भक्त इनको परमात्मा को भेंट करना चाहता है तो ते श्याम पाही उनको आप स्वीकार कीजिए उनको आप ग्रहण कीजिए पाही के दो तरह से अर्थ होते हैं, एक पीने अर्थ में ग्रहण करने अर्थ में और दूसरा रक्षा करने अर्थ में भक्त तो दोनों ही तरह से यहां पर कह सकता है महर्षि दयानंद ने आर्यिनय में जो अर्थ किया है वो ग्रहण करने अर्थ में किया स्वीकारने में किया तेशाम पाही आप इनको स्वीकार कीजिए ग्रहण कीजिए और ऋग्वेद के भाष्य में उन्होंने इन सबकी आप रक्षा कीजिए यह अर्थ भी किया है पाही के दोनों अर्थ हो सकते हैं ये चीजें परमात्मा कैसे ग्रहण करेगा परमात्मा निराकार है परमात्मा का शरीर नहीं है परमात्मा को इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है लेकिन एक भाव भक्त के मन में बना है और ये किस रूप में परमात्मा को स्वीकार्य होनी चाहिए हे परमात्मा हमने इनको इस प्रकार से अलंकृत किया है इस प्रकार से बनाया है कि ये सब पदार्थ आपके लिए है आपकी प्राप्ति के लिए है इन समस्त पदार्थों का उपयोग मैं ऐसे करूं कि ये आपकी प्राप्ति में सहायक बन जाए तो जब ये पदार्थ इस प्रकार से अलंकृत होंगे इस प्रकार से बनाए जाएंगे उपयोगी बनाए जाएंगे और आपकी प्राप्ति के लिए मैं इनका उपयोग करूंगा तो ये आपके लिए ही हो गए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जहां आंतरिक साधना की आवश्यकता होती है वहां इन सब वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है हमें शुद्ध जल भी चाहिए शुद्ध औषधियां फल फूल ये सब चीजें चाहिए ये उपयोगी है किसी के मन में ये ना आए कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो केवल साधना है आंख बंद करके बैठना है और ये सब जो खाना पीना है ये तो शरीर के लिए है इनका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है इनका परमात्मा की प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है तो ये भक्त इस बात को समझ चुका है ये हर चीज हर छोटी वस्तु परमात्मा की प्राप्ति के लिए परमात्मा के लिए है मुझे इनका उपयोग इस प्रकार करना है मुझे इनको इस प्रकार अलंकृत करना है कि ये परमात्मा के लिए हो जाए परमात्मा की प्राप्ति के लिए हो जाए महर्षि लिखते हैं हम लोगों ने अपनी अल्प शक्ति से सोम औषधियों का उत्तम रस संपादन किया है यहां एक तरफ परमात्मा की अनंत शक्ति को बताया गया वायु शब्द से दर्शनीय शब्द से उसके गुणों का उत्कर्ष बताया गया और दूसरी तरफ अपनी न्यूनता अल्पता को बताया जा रहा है भक्त के मन में यह बात आ सकती है कि परमात्मा इतना बड़ा है मैं मैं परमात्मा के लिए क्या कर सकता हूं और जो करूंगा वो क्या है कुछ भी नहीं है उसके लिए तुच्छ तो है परमात्मा तो इतना बड़ा है उसके लिए मुझे कुछ बहुत बड़ा करना होगा और वो मैं कर नहीं सकता मेरी तो अल्प सामर्थ्य है इसलिए मैं परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकता ऋषि इस मंत्र में व्याख्यान का भाव क्या कि परमात्मा बड़ा है लेकिन वो हमारी इन तुच्छ चीजों को भी स्वीकार करता है हम एक छोटी वस्तु का भी एक औषधि का भी प्रयोग परमात्मा को पाने के लिए करते हैं तो परमात्मा उसे भी स्वीकार करता है परमात्मा का ध्यान परमात्मा की दृष्टि हमारे पर केवल साधना के लिए नहीं है कि इसे कितनी साधना करता है अर्थात कितना ध्यान करता है कितना मौन बैठता है कितना परमात्मा का जप करता है परमात्मा मात्र इसे नहीं देखता परमात्मा हमारी हर छोटी वस्तु को देखता है ये भाव इससे निकल के आता है हम उन अन्न आदि का उपयोग कैसे कर रहे हैं किस उद्देश्य से कर रहे हैं ये सब एक भक्त के गुणों में आना चाहिए और परमात्मा इन सब को देखता है ये छोटी छोटी चीजें जिसे हम ये सोच लेते हैं परमात्मा की प्राप्ति का इनसे क्या संबंध है ये हर चीज परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है और परमात्मा इन सब को देखता है ये व्यक्ति इनका उपयोग किस लिए कर रहा है ये अपने सुख भोगों के लिए कर रहा है अथवा मेरी प्राप्ति के लिए इनका उपयोग कर रहा है तो ये तुच्छ चीजें भी अनंत बलशाली इतने बड़े परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होती हैं और महर्षि ने इसी भाव को समझाने के लिए पिता और पुत्र का उदाहरण दिया अपने को दीन कहा हम दीनों की दीनता सुनकर दीन मतलब जिसके पास बहुत कम है अल्प शक्ति अल्प सामर्थ्य है तो एक तरफ अपने गुणों को अति अल्प रूप में आत्मा देख रहा है भक्त देख रहा है इसी को अल्प शक्ति से महर्षि ने ऊपर कहा और फिर कहा जैसे पिता को पुत्र छोटी चीज अर्पण करता है उस पर पिता अत्यंत प्रसन्न होता है पिता एक बड़ा है सामर्थ्य से युक्त है और एक छोटा बच्चा पिता पर ही पल रहा है पिता के दिए कोई ही खा पी रहा है उसकी सुरक्षा में ही रह रहा है और वो छोटा सा बच्चा अपने पिता को क्या दे सकता है वो तो पुत्र छोटी सी चीज भी समर्पण करता है वो पिता अत्यंत प्रसन्न होता है हमें इस बात का संकोच ना हो कि हमारे पास है क्या परमात्मा को देने के लिए हम परमात्मा को ये छोटी छोटी चीजें दे सकते हैं हम उसके पुत्र हैं और हमारे द्वारा ये छोटी चीजें दिया जाना परमात्मा के लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है परमात्मा इनसे ही बहुत प्रसन्न होता है परमात्मा के लिए हम कोई बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं जाकर के करेंगे बहुत कुछ ऐसा कल्पना कर लेते हैं कि साधना में जाएंगे पर्वतों पे जाएंगे गुफाओं में रहेंगे जटाएं बढ़ाएंगे इत्यादि इत्यादि पता नहीं क्या क्या करेंगे कितने उपवास करेंगे कितने मौन करेंगे और न जाने कितने व्रतों का पालन करेंगे ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें करने पर परमात्मा मिलेगा परमात्मा उनसे प्रसन्न होता है उनका भी अपना स्थान है वो भी उपयोगी है लेकिन परमात्मा हमारी हर तुच्छ चीज को स्वीकार करता है हर छोटी बात को वो स्वीकार करता है ये इन छोटी छोटी चीजों का उपयोग किसके लिए कर रहा है ये परमात्मा के लिए कर रहा है तो अलंकता है अलंकृत अर्थात उत्तम रीति से हमने इनको बनाया है और वे सब आपके समर्पण किए गए हैं ये सब चीजें परमात्मा के लिए समर्पित की गई हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए की गई हैं, उनको आप स्वीकार करो परमात्मा की कृपा तो हमारे पर पहले से है महर्षि लिखते हैं आप अपनी कृपा से ही हमको प्राप्त हो परमात्मा हमें कैसे प्राप्त है परमात्मा अपनी कृपा से ही हमारे को प्राप्त है अर्थात परमात्मा ने कृपा करके हमें अपना स्वरूप दिखाया वो दिखाते हैं इस वाक्य का महर्षि का मतलब क्या आप अपनी कृपा से ही हमको प्राप्त हो हम पुरुषार्थ करके आपको नहीं पा सकते हमारी जो ये तुच्छ तुच्छ चीजें हैं तुच्छ तुच्छ क्रियाएं हैं ये ऐसी नहीं है उनकी सामर्थ्य ऐसी नहीं है कि हम आपको प्राप्त कर रहे हैं आप जो हमें प्राप्त हैं वो आप अपनी कृपा से प्राप्त हैं आपने कृपा करके हमें ये सारे साधन दे दिए हैं हम कितना भी कर्म करें इन सब को पाना हमारे सामर्थ्य में नहीं है परमात्मा ही हमें इन्हें कृपा से प्राप्त कराता है परमात्मा कर्मानुसार देता है इसका ये अर्थ नहीं कि ये सब हमारे बल से प्राप्त हुए हैं और हमारे ही हैं हम ही इसके करने वाले हैं। हमने कितना भी किया ये परमात्मा के कृपा से ही प्राप्त है तेषाम पाही और फिर आगे कहा श्रुति हवम हमारे हवम को हमारी पुकार को श्रुति सुनिए हमारी इन छोटी छोटी अलंकृत चीजों को इनका जो हम उपयोग करते हैं जिस तरीके से उनकी आप रक्षा कीजिए परमात्मा रक्षा करता है आप इनको स्वीकार कीजिए परमात्मा इन तुच्छ चीजों को स्वीकार करता है और इनको स्वीकार करते हुए क्या सुनिए हवम श्रुति हमारी पुकार को सुनिए हमारी जो भावना है अंदर उसको सुनिए अर्थात परमात्मा हमारी उस भावना को सुनता है परमात्मा किसी व्यक्ति की पात्रता योग्यता मुख्य रूप से उसकी पुकार से उसकी भावना से समझता है ये चीजें तो छोटी छोटी हैं। इन छोटी छोटी चीजों से हम परमात्मा को रिझा नहीं सकते और ना परमात्मा इनको देखता है परमात्मा देखता है कि इसकी पुकार क्या है इसकी कामना क्या है ये मेरे को ही पाना चाहता है या संसार की चीजों को पाना चाहता है ये संसार के पदार्थों का उपयोग करते हुए ये इन वस्तुओं के लिए ही लगा हुआ है या इनका उपयोग करके ये मुझे पाना चाहता है इसकी पुकार क्या है अंदर की मांग क्या है उसको आप सुनिए अर्थात परमात्मा उसे ही सुनता है हम बाहर से कितना भी कैसा भी हमारा शरीर दुर्बल छोटा असमर्थ हमारी कैसी भी बुद्धि हो हम कितने भी छोटे मकान में रह रहे हो हमारा अन्न पान आदि कितना भी सामान्य हो हमारे वस्त्र कितने भी सामान्य हो परमात्मा हमारी पुकार को सुनता है ये तुच्छ चीजें हैं बाकी तो वो परमात्मा के लिए हैं बस हम परमात्मा की स्तुति करने के लिए बहुत सुंदर वस्त्रों को पहन के बैठे आभूषणों को धारण करके बैठे कि मैं बहुत सज्जित होकर उपस्थित हो रहा हूं चाहे हम बिल्कुल साधारण वस्त्रों में बैठे उन क्षणों में हमारी पुकार क्या है वो परमात्मा सुनता है वो मुख्य है जितनी छोटी चीजें हैं वो भी हम परमात्मा के लिए उपयोग में ले रहे हैं और अंदर पुकार हमारी मुख्य है जिसको परमात्मा सुनता है तो ये भक्त इस बात को मानता है कि परमात्मा बहुत बड़ा है और मैं बहुत तुच्छ हूं परमात्मा दर्शनीय है इसलिए मुझे ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे ढंग से उचित रीति से व्यवस्थित रीति से उपयोग में लेनी है और परमात्मा इनकी रक्षा करता है परमात्मा इनको स्वीकारता है मैं परमात्मा के लिए कर रहा हूं इसको परमात्मा जान रहा है और वो हमारी पुकार को सुनता है अंदर की भावना को मुख्य रूप से देखता है और वो भक्त कह रहा है मैं तो ऐसा ही हूं ऐसा ही बन रहा हूं इसी रूप में आपको पाने के लिए प्रयासरत हूं मन में मंत्र की भावना को रखते हुए ओम का उच्चारण ओ